नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 18 मार्च 2012 रविवार। ये वीडियो है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन पे, या तो डेमोक्रेसी वर्सेस स्ट्रांग लीडर। जो देश की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत के पॉलिटिक्स पर बढ़ता हुआ प्रभाव से उसमें इकोनॉमिक्स नहीं पर पॉलिटिक्स पर कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पीएम को डरा धमका के बोलती है कि ये कानून पास कराओ ये कानून पास कराओ आ, तो वो पॉलिसी डोमिनेशन हुआ वो पहली समस्या है मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रभाव दू इतनी बड़ी समस्या तभी भी जितनी कि भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं हैं और जो थोड़ी-बहुत हैं वो खत्म हो रही है हमारे अधिकतर हथियार इम्पोर्टेड है यानी जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन जो देश हमें हथियार भेज रहा है वो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट 10 गुनी 100 गुनी कर सकत और दूसरा करना Hardware Trojan और एक और Google करना जो specific example यह दे आखको Kill Switch या Hardware Trojan करें तो Syria Radar Kill Switch और दूसरा Google करना Syria Radar Hardware Trojan तो उसमें जिस कंपनी ने Syria को Radar दिया था वो Radar बहुत अच्छा था कि मक्खी भी डिटेट कर लेता था लें तो छोड़ो पर जिस दिन इज़राइल के प्लेन आए, उस दिन उस रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया। यानी इज़राइल के प्लेन आए, बम ऐके सीरिया का काफी सारा एस्टैबलिशमेंट, स्ट्रैटेजिक एस्टैबलिशमेंट नष्ट कर दिया और वापस चले गए, तब तक उस रडार ने प्लेन को रिटेक्निंग किया। तो उसमें ये प्रूफ हो चु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 तो ये भी एक बड़ी समस्या है और बाकी तो समस्या आपकी शिक्षण का स्तर दिन-ब-दिन गिर रहा है, IIT JEE खत्म कर रहे हैं क्योंकि IIT JEE की वजह से बारवीं कक्षा के विद्यार्थियों का विज्ञान और गणित का स्तर सुधर रहा था और 10th का बोर्ड खत्म कर दिया था कि विज्ञान और गणित का स्तर और गिर जाए तो � जो डेट बढ़ रहा है, देखने के लिए गरीबी, गरीबी बातों में कम हो रही है अभी फिलहाल, पर वो कैसे कि कर्ज बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पे नोट छापे जा रहे हैं, और सरकार जो देश की जमीन है, माइंस है, वो विदेशियों के बेच के बेची जा रही है और से पैसा आ रहा है, तो वो जो पैसा आ रहा ह इनकम आ रही है पर वो रियल इनकम नहीं हो इनकम वो है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करके बुर्ज बेच के पैसा कमाते हो यदि कैपिटल एसेट बेच के कैपिटल एसेट यानी माइन है जमीन है कैपिटल एसेट बेच के जो पैसा आता है वो एक दिन आना बंद हो जाएगा एक दिन जब सारे कैपिटल एसेट बिक जाएंगे तब क इसके उपायों के बारे में जब सोचते हैं तो दो प्रकार के उपाय सामने आते हैं एक तो जो उपाय दिलशीद जी ने बताया था राजीव दिलशीद जी ने right to recall और जी उपाय पे हम काम कर रहे हैं कि भाई देश में ऐसे कानून गैजेट में छक्का ये गैजेट है जिसके ऊपर पूरी सरकार छक्ती है दिलशीद जी का भी यही मतल और Right to Recall Supreme Court Judge, Right to Recall Prime Minister, Right to Recall CM, Right to Recall MPMLN, Right to Recall Reserve Bank of India, Doverner, Well Tax, और इन सब कानूनों से सेना मजबूत की जाए, गरीबी कम की जाए, और ये सारे Multinational Company का प्रभाव कम हो सकता है, तो ये एक Democratic Approach है, Right to Recall वाला, Jury System वाला वो एक Democratic Approach हुआ। どうして人これがショットカットです。今、何が書ているか、Right to Recall のページが出ているか、MRCM が1ページが出ているか、Jury System が1ページが出ているか、何が出ているか、何が出ているか、何が出をいるし何が出て何が出か、何が出ているか、何が出ているか、るか、何が出ているか、何が出ているか、何が出ているか、 कि कोई एक अच्छा आदमी है उस अच्छे आदमी को पीएम बना देते हैं या तो उससे भी अच्छा डिक्टेटर बनाते हैं देश का और वो अच्छा आदमी टॉप पे आ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम एक के बाद एक सॉल्व हो जाएंगे पॉलिटिकल बिल होगा वो आदमी में वो आदमी में नॉन करप्ट होगा किसी से डरेगा नहीं किसी से दब तो ऐसे एक आदमी को बुला रख देते हैं टॉप पोजीशन पे और उस आदमी को मान्यता या पावर भी दे देते हैं कि वो किसी को भी जेल में बंद कर सके तो अभी भी किसी को भी जेल में डाल दो उसका को जो भी आदमी उसका विरोध करता हो या उसकी नीति का विरोध करता हो उसको वहीं पे जेल में बंद कर दिया जाए तो वो प्रभाव खत्म हो जाएगा मिशनरियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा देश में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां आ जाएगी साइंस में स्टडीकेशंस उगा जाएगा ये सारे काम बस एक अच्छे आदमी को टॉप पर बिठाने से हो जाएंगे तो ये एक डिक्टेटोरियल एप्रोच हुआ या तो स्ट्रॉन्ग लीडर एप्रोच डिक्टेटोरियल नहीं तो स्ट्र� フィン、strong leader、コーナー、ジェイト、ジョビジスカ、バト、ジェセ、カフィサレ、ロゲージ、オー、ナレントモディ、バテ、ナレントモディ、ピエム、バナト、サラト、ソロ、ケ、ウスロゲ、オリティスコ、バテ、ムジェクス、マヤティケ、バスミレキ、マヤウティコ、プラザンマトリバナト、strong leader、ヘイネサレ、ユピメ、グンド、ウスナ、エンカウト、カラディエ、ピエム、バナト、デシケ、コネコネセケ、グンデー、ヘウト、 एनकाउंटर कराते वो खत्म कर देगी और अपने आप देश में गुंडागर्दी दे कम हो जाएगी तो विकास आ जाएगा कुछ लोग आप फेसबुक पे जाओगे तो आपको और भी पेज मिलेंगे सुब्रमण्यम स्वामी फॉर प्राइम मिनिस्टर फिर अन्ना आ जा रहे फॉर प्राइम मिनिस्टर या तो प्रेसिडेंट जो भी है तो इस तरह से वो मान्यता है क एक, एक अच्छे र्यक्ति को strong leader बना दो problems होलो होगे dictator बना दो problems होलो होगे 301.pdf यह मेरा reference material है rahulmatha.com slash 301.htm repeat करूँगा rahulmatha.com slash 301.htm उसमें मैंने एक chapter लिखा है dictatorship versus democracy के उपर मैं उस chapter के summary यहाँ पर दूँगा कि वो strong leader और आला रास्ता क्यों गलत साबित हो चुका है बीसीओबार इतिहास में और क्यों वर्तमान झिंझुस्तान में भी वो गलत साबित होगा तो पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा कि मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूं पचास लाख आबादी है और अहमदाबाद में कुछ पचास हजार छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं किराना की स्टोर से लेके बड़ कुछ एक की इनकम होगी इस साल की दो-तीन लाख और कुछ की इनकम होगी इस साल की सौ-दो सौ करोड़ से ऊपर अलग-अलग लेवल के इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन ट्रेडर हैं। मान लो एक बड़ी कंपनी आती है सुपर सुपर सुपर, सुपर कॉरपोरेशन और वो सबके बिजनेस टेक ऑवर कर लेती है और सबको एम्प्लॉय बना देती है कि किराना पर स्� और सबको उसने बोला कि भाई जो तुम्हारी तंका बिजनेस में थी वही तंका चालू रहेगी और तुम्हारा ग्रोथ और प्रमोशन भी उसी तरह से होगा जैसे पहले होने की संभावना थी। है मतलब तुम यदि अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी तंका तीन लाख है तीन लाख का दस लाख हो जाएगी बीस लाख हो जाएगी काम ठीक से नहीं कर और जो employee है उनको growth या incentive या जो भी है वो भी कायम रखा तो अब मैं question आप से पूछूँगा कि जो अगनी पहले independent business में था आप वो employee बन गया तो customer के प्रती जो उसके ग्राहक है उसके प्रती उसका जो approach है वो गिरेगा या सुद्रेगा यानि किराना के store का दुकान का मा プロップネス、ジ e ピー、プロップネス、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャル、キャマル、キャル、キャマル、キャマル、マル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キ a マル、キャマル、キャマル、キ m p ル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマル、キャマ バスキーのジャンプは素晴らしい。カスタマーはマイリーのマイリーのキュッシュビキアで、バスを impressed にして、ファイダーキャーはパイダーキャーを開く。これはプロモーションです。私は、バリコンピューターのバスコクシャー、やはり、ババリコンピューターのバスコクシャー、やはり、バスコクシャー、やはり、バスコクシャー、ウスコジャープのプロモーションです。これは、グラスコクシャー、 और जबकि वो independent होता है, जब उससे अपने customer को treat करना होता है, तो वो ज्यादा prompt होता है, ज्यादा alert होता है, और उससे भी ज्यादा वो अपनी ज्यादा creative होता है. तो यही बात आती है dictatorship with democracy में, कि मैंने जो model propose किया है, उसमें क्या, किस तरह से है, कि right to recall, district education officer, right to recall, police commissioner, right to recall, district judge, right to recall, Uh, district Health Officer, Right to Recall Reserve Bank Governor, Right to Recall Supreme Court and PMCM सब्सक्राइब यानि कि District Education Officer है लोग उसको निकालेंगे या लोग उसे कायम रखेंगे यदि वो स्कूल ठीक से चला रहा है तो लोग उसको रखेंगे यदि उसकी स्कूल की quality में गिरावाट हो रही है और बाजू के District Officer की District Education Officer की स्कूल � वो खुद देखता है कि भाई बॉस न उसका ज्यादा बिगाड़ पाएगा न उसको बचा पाएगा यदि लोगों ने उसको निकाल दिया तो बॉस बचा नहीं पाएगा यदि लोग उसकी सर्विस से खुश हैं तो बॉस उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यानी हर एक ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का डोडल ऑफिसर जिसे बोलते ह どういうこと वो किस डीओ का प्रमोशन होगा, किस डीओ की ट्रांसफर होगी, किस डीओ की ट्रांसफर नहीं होगी, तो सारे डीओ हैं वो 180 डिग्री टॉर्ने ले लेंगे कि अब वो लोगों की और देखना बंद करेंगे और वो नेताओं को खुश रखने का प्रयत्न करेंगे। तो इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिन बाद दिन गिरावट आती जाएगी। दुनिय でも、i n d i r a h は、1つのダイサーが1のダイサーが1975年77年77年77年77年年77年77 7年77年7月に、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これをして、れをして、これをして、これをして、これをして、これをして、これこれをして、これをして、こして、これして、これ तो इससे कांग्रेस में अंदरूनी गिरावट आनी शुरू हो गई थी 1969 से। ही। अब इसी तरह से स्टालिन का रशिया में हुआ, कुछ-कुछ डिक्टेटर को जो सफलता दी जाती है, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया डिटेल में। हिटलर है, उसको काफी सफलता मिली, पर एक पॉइंट के बाद वो सफलता 10 साल की थी, यानी उसको लॉन्ग そうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうそのどうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どのして、どうして、どうして、どうそのどうして、どうして、どうして、どうして、どのして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうしのどうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、 オリジナル、ロシア、ジュリジョー、アンポポレシャンティー、ジョーキー、アクセル、ニュータランナー、パサンタティー、ジェニコ、イトスラ、エシカ、サシャガギア、エディオ、タマンメンカー、エディオ、タキアンメンカー、トスケ、サンネジャー、ローマトスケ、サマサネジャー、サマサネジャー、サマサネジャー、サネジャー、アクセル、プラディーキ、コシュニカー。トスネジャー、ヨーディオ、パレパマネメンカー、シュニア、タキアン、アキアン、メンカー、ニジャー、 ウォーキャーと呼ばれていると言うと、ウォーーと呼ばれていると言うと、ウォーるャーと呼ばれていると言うと、ウォーキャーといると言うと、ウォーキャーと呼ばれていると言うと、ウォーキャーと呼ばれていると言うと、ウォーキャーていると言うと、ウォーキャーと呼ばれていると言うと、ウォーキャーと呼ばれていると言うと、ウォーキャーとているとと言うと、ウォーキャーと呼ばれていると言うとと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言 अह आहतियार बनाने की सामग्रियां भेजी और इसलिए वजह से रशिया से भी सेना में मजबूर हो गई और जर्मनी की सेना हार गई तो ये क्यों होता है कि जब आदमी स्ट्रॉन्ग लीडर का कॉन्सेप्ट आता है तो जो नीचे के अधिकारी हैं वो लीडर को अपोस्ट करना बंद कर देते हैं कि भाई वही बात करो कर जो लीडर को अच्छी, अच्छी ल どうしても、このような状況で、このような状況で、このような状況で、のような状況で、のようなこようここ आपके नेता के दिन में कितने घंटे हैं? आपके नेता के दिन में 48 घंटे हैं, 100 घंटे हैं, 200 घंटे या उसके दिन में भी 24 घंटे हैं। अब इतना तो आप पारों में ना कि आपका नेता, नेता कितना भी सुपरमैन हो, उसके दिन में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जब उसके दिन में 24 घंटे ही है, है � तो सबको तो वो सुपरवाइज नहीं कर सकता तो वो अब डेलीगेट करेगा वो काम डेलीगेट करना शुरू होगा यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है कि जिस आदमी को उसने काम डेलीगेट किया वो क्या सोचेगा कि भाई कल मान लो उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी को डेलीगेट कर दिया तो जिस आदमी के पास एजुकेशन डिपार्टमें मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो कोई नाम भी नहीं आ गया इतना पड़ा, तो उसका जो इंस्टिट्यूट है वो क्या जीरो हो गया, जो क्रेडिट मिलेगी वो लीडर को मिलेगी, और बुरा काम होता है तो भी दो चीज को जाएगा, लीडर को जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है काम अच्छा हो या ना हो, और एक लेवल का डेली और क्रेडिट सिर्फ टॉप आदमी को मिलने वाली हो, कंट्रोल सारा टॉप आदमी के हो, तो जैसे-जैसे नीचे जाओगे मोटिवेशन खत्म होता जाता है। तो फिर लीडर के पास क्या ऑप्शन रहता है कि भी सारा काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दो, क्योंकि दौर में तो चलने लगी। जैसे जितने भी स्ट्रांग लीडर कंसेप्ट वा� ジュニアがこれを必要にして、PSC は必要にして、PSC は必要にして、p にして、PSC は必のにして、PSC は必要にして、PSC は必要にして、PSC は必要にし PSC は必要にして、PSC は必要にして、PSC は必要にして、p s は必要にして、PSC は必要て、PSC は必要にして、PSC は必要にして、PSC は必要にして、は必は必要にして、PSC して、PSC तो मेरे आप में थोड़ा पैसा आएगा या मुझे थोड़ी क्रेडिट मिलेगी, क्रेडिट ऊपर वाले को मिलेगी, उसके ऊपर वाला सोचता है कि इनोवेशन हुआ तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगी, मुझे क्या पैसा मिलेगा, क्रेडिट तो मेरे ऊपर वाला ले जाएगा। तो फाइनली हरेक आदमी का इनोवेशन में, इम्प्रूवमेंट में और हार्डवर्क म もし1つのことは、2つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1のことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1つのことは、1ことは、1つのことは、1つのことは、つのことは、1つのことは、1つのことは、1つは、1つのことは、1つのことは、1つとは、1つのことは、1つのことは、1つ पार्क चंग भी वो लोकल इकोनॉमी डेवलप करने में असफल रहा डिटर्टरशिप में कभी लोकल इकोनॉमी डेवलप नहीं होती क्यों नहीं होती मैं आपको बाद में बताऊंगा यदि डेवल लोकल इंडस्ट्री डेवलप करनी हो तो एक ही तरीका सफल हुआ है पूरी दुनिया में वो है ज्यूरी सिस्टम राइट टू रिकॉल और इस तर दो और दूसरी बात हुई तो फिर पार्कचंग ही ने 1960 में आप गूगल करना पार्कचंग ही साउथ कोरिया तो उसने बड़े परिमाण पे विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया देश के अंदर तो विदेशी कंपनी आई तो उसकी वजह से उन्होंने उद्योग डाले और उसकी वजह से गरीबी कम हो गई अनइम्प्लॉयमेंट कम हो गई थोड� 1960 में साउथ कोरिया में क्रिश्चियनिटी भी 5 परसेंट आज कितनी है 40 परसेंट और ये नतीजा होता है स्ट्रॉन्ग लीडर कॉन्सेप्ट पता है स्ट्रॉन्ग लीडर है वो लोकल इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाता इसलिए पूरा मल्टीनेशनल कंपनीओं के पे डिपेंडेंट हो जाता है तो इंडिया में आज के माहौल को देखो तो पहले तो तो ज्यूडिशरी हमारी पूरी एमएससी के आठ में बिक चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जजों या आई कोर्ट के जजों लोअर कोर्ट के जज नहीं बिकें क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है कि 15000 जजों तक पहुंच सके नेटवर्क नहीं है पैसा वो तो भी नेटवर्क नहीं है कि वो लोअर कोर्ट के 13-15 टीवी चैनल खास करके अखबार नहीं तो टीवी चैनल, टीवी चैनल और जो अंग्रेजी अखबार हैं वो सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में हैं। तो प्रथम ग्रासे मक्षी का जो बोलते हैं कि खाना शुरू किया और पहले ही प्लेट में मक्खी आ गई, तो आप स्ट्रांग लीडर इंप्लीमेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाह यदि 100 करोड़ लोगों के बीच या 75 करोड़ वोटरों के बीच किसी व्यक्ति की इमेज खड़ी करने की ये स्ट्रॉंग लीडर है, तो उसके लिए टीवी चैनल का सपोर्ट उसके बिना कर पाओगे, तो टीवी चैनल किसको सपोर्ट करेगी, अंग्रेजी अखबार किसको सपोर्ट करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनियों カレー、ラファーダマンカーサーテン、キウスケアジメティネビウカスケカリアチョウレスケオレンアウト、エリカスカリアカンポビアウスケティネ、アチェアブレアンネ、サペサメ、カスカルド、ヤドウケケサメンジョケセティストウテイアフターレタミアチョウヤブラウ、ジョビバラウスケサメンドスピスパチャソウゾスウテイヤウォケスコトアゲメンアウトウスケジョウ、ビロディケセ。 वो सारे दोस्तों में कर दो या तो उसके विरोधी के गुंडे हैं सबको बेल दे दो और उस strong leader के थोड़े बहुत हो या ना हो गुंडे उन सबको जेल में बंद कर दो तो इस तरह से judiciary को यदि किसी भी नेता का एक या तबाव करना है तो उनके लिए बहुत मामूली काम है तो वही आदमी strong leader बन जो ऊपर आएगा जिसको judiciary का direct या indirect support ह どういうことですか तो वही आदमी स्ट्रांग लीडर बनकर उभरेगा जिसे उस लॉबियों का समर्थन है जो लॉबियाँ न्यायाधीशों को जेब में रखते घूमती हैं या तो मीडिया को, टीवी चैनल को और अंग्रेजी अखबारों को जेब में रखते घूमती हैं तो इस तरह से आप स्ट्रांग लीडर का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो सब पहले राउंड में आपको एक कंप्रोमाइज़ पर्सन ही मिलेगा और वो कंप्रोमाइज़ पर्सन आप सोचो कि चलो ये आदमी अभी कंप्रोमाइज़ करें क्योंकि अभी ये कमजोर है अभी उसको मीडिया की ज़रूरत है अभी मंडली कंपनियों की ज़रूरत है इसलिए उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया लेकिन एक बार वो पावर में आ जाएगा तो � मतलब आप मानो कि जो strong leader है वो intelligent है, वो भा ठीक है, strong leader है, वो intelligent है, पर सामने जो multinational companyya है वो बेवकूफ नहीं है, कि उसकी चाल को समझ ना सके और उसकी चाल को इतनी आसानी से सफल होने दे, तो वो किस तरह से अपने प्यादे रखती है, कि जो strong leader का जो network है, तो कि ए आ, एक आदमी पूरी पूरी गवर्नमेंट चलाएगा सबसे पहुंच तो स्ट्रांग आदमी के नेटवर्क में पहले बोलेंगे कि मेरे आदमियों को रखो तभी हम उनको स्ट्रांग लीडर बनाएंगे मतलब स्ट्रांग लीडर का प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट देंगे मीडिया स्ट्रांग लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे यानी पहले उसका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जा� कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड नेटवर्क वाला लीडर होगा उसी को मीडिया स्ट्रांग लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। तो ये दो चीजों की वजह से स्ट्रांग लीडर कंसेप्ट मुश्किल में आ जाएगा। तीसरा, मान लो 2014 में आप स्ट्रांग लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो 2014 में यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चालू संपूर्णता है, मान्यता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वो 100% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें रिजिंग हो सकता है, नहीं हुआ है रिजिंग और हो रहा है रिजिंग। वो ठीक है, छोटे-मोटे एसेंबली की इलेक्शन में रिजिंग नहीं करेंगे, रिजिंग करेंगे तो पार्लियामेंट की इलेक्शन में ही करेंगे। � Uh, कैसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चेयरा जा सकते हैं आप YouTube पे वीडियो देखिए हरि प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैदराबाद के इंजीनियर है हार्डवेयर इंजीनियर हरि प्रसाद उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिमोट कंट्रोल सबमिट रख के कैंसल करा दें। वो कैंसल करने का प्रयास तो अभी उसे करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल क्या है कि यदि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बोलेगा, तो हो सकता है कि अभी के अभी लॉबिया उसको खत्म कर दें। तो अभी उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उसने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करू� रिमोट कंट्रोल के द्वारा 15-20 परसेंट वोट को इधर उधर कर सकते हैं वो सारे वोटम तुम्हारे खिलाफ डालेंगे या तुम्हारे आदमियों के खिलाफ डालेंगे तो ये तीन फैक्टर जो है कि ज्यूडिशरी बिकी हुई है हमारी मीडिया 100 परसेंट बिच्छू का है टीवी चैनल 100 परसेंट या तो 70-80 परसेंट बिच्� しかし、私たちはパターティ<ペ>ーの結果を受けた。しかし、私たちは、私たちの corporate newspaper は、私たちのモリシャスティーのモリでャスティーのモリシャスティーのモリシャスティーのモリシャスティーのモリシャスティーのモリステーのモリシャス तो ये रीजनल न्यूज़पेपर तो उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस न्यूज़पेपर चैन में तो वो मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ दे जुडिशली कॉम्प्रोमाइज़ दे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्रांग लीडर से ही काम चलाना पड़ेगा राउंड वन में फिर आप ये उम्मीद रख के चलो कि वो कॉम्� वो आपका wish list हुआ जो भी आपनो, लेकिन first round में आपको non compromise leader, strong leader नहीं बिलेगा. तो first round में आप यदि strong leader की strategy follow करोके, कि देश में एक अच्छा strong leader लाना है, देश में एक अच्छा dictator लाना है, तो first round में तो आप हार गे. First round में तो वही leader आएगा, जो बढ़ी national कमतियां तो वो भी मुंह की नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मल्टीनेशनल कंपनियों और मिशनरी उनके नेटवर्क में इतने सारे आदमियों को, अपने आदमियों को रख देगी, अपने एजेंटों को, कि सेकंड राउंड में उसके लिए बाजी पलटना, पाखा पलटना इतना आसान काम नहीं हुआ। और अंत में एक तो जिसको बोलते हैं हुकम क अत्यार बनाने की फैक्ट्री इतनी है ही नहीं सारे हथियार तो हमारे इम्पोर्टेड हैं तो यदि स्ट्रॉन्ग लीडर हैं बाजी, बाजी पलटने की कोशिश की पासा पलटने की कोशिश की तो उसको धमका सकते हैं कि भाई हम दूसरे दिन हथियारों का सप्लाई बंद कर देंगे हथियारों का सप्लाई बंद कर दिया तो चीन और पाकिस्तान तुम पर मल्टीनेशनल कंपनियां सारी अशेयर मार्केट से अपना फंडिंग ना खींच ले सर मार्केट से फंडिंग दिख ले तो भी बहुत सारे उद्योग टूट जाएंगे बेरोजगारी पड़ेगी इकोनॉमिक डेस्परिटी यानी हताशा लोगों में एक तरह की हताशा आ जाएगी स्ट्रॉंग लीडर की इमेज है वो मिट्टी में मिल जाएगी यानी स्ट्रॉं एक के बाद एक दलदल में आदमी घस्ता ही जाता है वो सोचे कि वो दलदल को दलदल में पाँव पचाने से वो ऊपर आ जाएगा ऐसा कभी नहीं होता और खास करके ये एक इंटेलिजेंट दलदल है यदि दलदल तो एक प्राकृतिक चीज है तो शायद तुम उसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हो पर ये जो मल्टीनेशन कंप्यूटर मिशनरी होग तो इसमें आपको यदि उदाहरण देखना हो तो आप पार्क चंगी पर देख लीजिए गूगल करिए साउथ कोरिया पार्क चंगी कि वो एक बहुत ही देवोपदिष्ट था और उसी की नीतियों के वजह से आज साउथ कोरिया क्रिश्चियन कंट्री बन गया और एक पॉइंट के आने के बाद साउथ कोरिया फिलीपींस की तरह तबाह हो जाएगा अभी मल्टीनेशन साउथ कोरिया और साउथ नॉर्थ कोरिया चीन खत्म हो जाएंगे उस दिन मल्टीनेशनल कंपनियाँ साउथ कोरिया को एक फ्री पीस जैसा कंगारू बुखारंगा देश बना देंगी। तो अब दूसरा रास्ता में जो प्रपोज कर रहा हूँ देश की समस्याओं को सुधारने का वो है डेमोक्रेटिक रास्ता यानी कि आप राइट टू रिकॉल ज्य अब आपको दोनों रास्ते करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आप कोई कहे कि भाई देश में डिक्टेटरशीप होनी चाहिए मैं कहूँगा चलो देश में डिक्टेटरशीप आनी है तो ठीक है लेकिन क्या राइट टू रिकॉल डिक्टेटर नहीं होना चाहिए अब राइट टू रिकॉल डिक्टेटर आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई ड या बिग गया है, या कमजोर है, लड़ नहीं सकता, आ, तो देश के लोग प्राइम मिनिस्टर को बदल सकें। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का प्रोसीजर कोर्ट में ने 6.6 में लिया। राहुलमेथा.com/slash/301.htm सेक्शन 6.6 में कि किस तरह से देश के लोग प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। तो अब आपको ये तो ही करना है कि भाई दे� ト r タのみんながみんながみんながみんながみんながみん i がみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんなががみんながみんながみんながみんながみんなが m がみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみ m ながみんながみんなががみんながみんな m がみんながみんながみんがみんながみんながみんながみ どうしても、ポジティブに行くと、PM p ニカルのロゴコ d リ、PM コニカルのマジョリティコキシー、オーケーティコ、アプローカルのアプローカルのセクルティー、プリプロジェクトに行くと、このように、このように、このように、このように、このように、 Wrong policy, यानी कि वो बिगावा नहीं है, पर वो गलत policy थोप रहा है। तो लोग उस PM को बदल सकते हैं। तो ये तीन, तो ये right to recall PM, अब सवाल आता है कि वो अच्छा आदमी है, नहीं आदमी है, लेकिन right to recall PM का दावा करता है, तो question आता है क्या वो अच्छा आदमी हुआ? फ़िक कोई कोई व्यक्ति कहे कि मैं देश का PM बनना चाहता हूँ, � パンら、のパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパン p のパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパン r のパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダの ऐसा कैसा व्यक्ति है कि जो कहता है कि देश के नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए और ऐसे कैसे समर्थक हैं जो कहते हैं कि भाई इस आदमी को पीएम बनाओ कोई भी व्यक्ति हो नरेंद्र मोदी हो नीतीश कुमार हो मायावती हो मनमोहन सिंह हो सुरपंखा गांधी हो सॉरी सोनिया गांधी हो आ, आ, कोई भी आदम मुझे उनकी पहली बात से कम भी विरोध है आपको पीएम बनाना है अच्छे आदमी पी है पीएम बनाइए पर दूसरे स्टेटमेंट कि भाई राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध होना चाहिए तो यहाँ मुझे डाउट आता है कि भाई तुम राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर्स से इतने डरते हैं क्यों तुम्हारा आदमी यदि तुम्हारा ने� ああそうだ。ああ、マンガワーカーティンや、PM コバトルや、ああ、そうだ、ああ、PM パトル。Right to recall PMAs and 80ロゴゴロロロッピンパト Right to recall PMAA, 80ロゴロ p m k a m j o r y a PMBIKAWAYAYA p m k u d k a r a f n i a l t i m MUNTINATIOL c m n i o v a y a g n t p a n j u k a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y e y a a y a y a y m a r a a a a a तो ऐसे पीएम को भी निकाल देना चाहिए जो भले कुछ रिश्वत ना ले रहे हो लेकिन कंपनियों के एजेंट की तरह काम करते हो आ, तो राइट तू रिकॉल पीएम प्रोसीजर तब काम आती है जब लोग देश के लोग किसी पीएम को निकाल के दूसरे व्यक्ति को पीएम बनाना चाहते हैं तो जो व्यक्ति स्ट्रांग लीडर के समर्थक है मै या तो आपका लीडर राइट टू रिकॉल की पीएम की प्रोसीजर से क्यों घबरा रहा है मैं नहीं पूछता कि वो घबरा रहा है नहीं वो आप आप उनसे पूछ लीजिए मैं ये नहीं कहता कि भाई आपके लीडर है वो राइट टू रिकॉल के विरोधी है या समर्थक है क्योंकि सारे लीडर विरोधी भी नहीं हैं सारे समर्थक भी � कि भाई आ, आ, आ, आज आप राइट टू रिकॉल सीएम का गैरेंट नोटिफिकेशन छापने को तैयार हो यदि वो हाँ बोलते हैं तो तीसरा प्रश्न पूछो कि चलो छाप दो या तो आ, डिमांड रहो पब्लिक के सामने कि मेरे पब्लिक के पास राइट टू रिकॉल पीएम या राइट टू रिकॉल सीएम होना चाहिए तो इस तरह से ये बात आपको पता आपक और उनके जो फेवरेट नेता है, फिर वो कोई भी हो सुप्रीम न्यू स्वामी हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या मायावती हो या जो भी हो, उनको पूछिए कि मैं उनके नेता राइट टू रिकॉल पीएम में मानते हैं राइट टू रिकॉल सीएम में मानते हैं और उनसे जवाब लेके फिर आप अपने फेसबुक के स्टेटस ताकि और लोगों को भी पता चले कि राइट टू रिकॉल पीएम के बारे में उनकी क्या मान्यता है। तो इससे मैं समापन करूंगा कि यदि कोई स्ट्रांग आदमी या वीक आदमी पीएम बन जाता है और देश के पास यदि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं है, तो पूरे पूरी शक्यता है कि वो देश है वो दलदल में दहशत जाएगा। क इस तरह से तबाह कर देंगे कि भई देखो आपके देश में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तो हैं नहीं हथियार तो सारे हम बेचते हैं हम जैसा कहते हैं वैसा करो वरना तो हम हथियार बेचना बंद कर देंगे चीन और पाकिस्तान तुम्हारे देश को तबाह कर देंगे इसलिए चुपचाप हम जैसा बोलते हैं वैसा करो हम अ कि उसी आदमी को स्ट्रॉंग लीडर का बनाएंगे जो कि आदमी पहले से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो, फिर भले उसके इरादे नहीं हो, उसके इरादे नहीं हो सकते कि आज मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा, कल बाजी पलटूंगा, लेकिन सामने मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी इतने कमज़ोर आदमी नहीं हैं कि आपको बाजी पलटने का エムジンシーカー・ステリー・キジェイ・インディラ・ガンディ、デビアマ、デビー・ディラ・マイド・ネイキン・サンディ、ウノネ、バーラーケ、ヒトメジッナ・タンキア、キシー・プラザ・マンティリン・エイキア、ラウバロシア・セネキア、レギュラー・サマイカム・ミラムタン、ウンカー・タンキア、ウノネキア、ウノネキア、ウノネキア、ウノネキア、ウノネキア、フォー、トトトレスポント・ミカロ、ディア・インディラ・マネジア、ヒトメジア、パキスタンキア、プレジャンディア、 और उनकी योजना थी कि पाकिस्तान के पाँच टुकड़े कर दिए जाएं और पीओ के इंडिया में आ जाएगा जब पाकिस्तान के पाँच टुकड़े हो जाएंगे और चार टुकड़े 100-200 तीन सौ साल तक अंदर-अंदर लड़ते रहेंगे और इंडिया को कोई समस्या नहीं देगे इसी तरह से बांग्लादेश के भी चार टुकड़े करने थे जो � इसलिए फिर दे, देवी इंदिरा माने भारत के अंदर हथियार बनाने की फैक्ट्री डाली भारत में परमाणु हथियारों का विकास किया वो 100 पेट्रियोटिक काम था आप कोई कहो कि भई इंदिरा गांधी देवी इंदिरा मां केजीबी के एजेंट यार भई कोई एक भी को विदेशियों का एजेंट होगा तो वो परमाणु शक्ति हथियार थोड़ा विकास あも、私はそれが私の経験を持つのは、この Bank of Nationalization は、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私のバンを持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験 t 持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私はそれが私の経験を持つのは、私はそれが私は लेकिन बैंकिंग प्रसिस्टम यदि फ्रॉड है तो दो ऑप्शन कंट्री के पास है कि गवर्नमेंट के अंदर रखा जाए या प्राइवेट के अंदर तो प्राइवेट में तो सर से पावर तो खराब हो जाएगी सिस्टम तो देवी अम्मा ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया राजाओं की शक्ति खत्म की जमींदारों की शक्ति खत्म की ये साफ बताता ह 1974-1975 と、マ hol ・アサ・パナディアがパイディアのコンスタント・セレクト・セレクト・エンピア・メル・ミネスター・コエミア・ミドラ・カン・カタイト・ド・しダ・ロシタ・デビ・インディア・マン。 यानी इंदिरा अम्मा इतनी बदनाम हो गई कि जो भी पब्लिक एंजर्टा युद्ध में जो एंजर्टा अलग-अलग सेक्शन वो पूरा देवी अम्मा के खिलाफ चैनलाइज हो गया अब सारी मुसीबतें उनके खिलाफ आ गई और फिर जज को पैसा देके जजमेंट निकलवा लिया कि भाई इंदिरा गांधी है वो छह साल तक चुनाव नहीं दे लड़ आ, उसे दो-तीन चार दिन की टेक्निकल गलती हो गई और सीधा बोल रहे हो कि ये इंदिरा गांधी की गलती है। फिर इसी तरह से राइट टू रिकॉल आकाशवाणी चेयरमैन, उस समय दूरदर्शन नहीं था, पर उस समय रेडियो आजकल दूरदर्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडिया था। तो ये राइट टू रिकॉल आ गया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 आप सारे स्ट्रॉन्ग लीडर में मानने वालों को एक बात कॉर करने को होगा कि आप एक बात को स्वीकार कर लो कि आपके नेता के दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं तो ये आपकी 90% गलतफहमी दूर हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लीडर ने वो देश को ठीक कर पाएगा ये विश्वास मैं आपका दो मिनट में भंग हो जाएगा यदि आप एक्सेप्ट कर ल तो आप विश्वास किस पैकर है तो उन्होंने जो दोस्त थे उसके बचपन के सिंदाशन कर रहे और जो दूसरे नेता थे उनको डेलीगेट करना शुरू किया तो उन्होंने बड़े परमाणु में तमन किया संजय गांधी को डेलीगेट किया क्योंकि अंत में जब भरोसा करना हो तो फैमिली मेम्बर में आदमी जाता है या तो क्लोज कि भाई वो इंस्पेक्टर को बोला कि तू पचास ऑपरेशन नहीं कराएगा वैसे तो नहीं के तो तेरे को ऑपरेशन निकाल देंगे तो अब वो इंस्पेक्टर है वो भी हावी हो गया तो जो भी आदमी आया उसके चपेट में फिर वो जेब कतरा हो या कोई बड़ा क्रिमिनल या क्रिमिनल ना भी हो उसको वो दारा के धमका था, था कि तू जो कमीज से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था उसके बजाय दबंग से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया और पूरा ब्लेम किस पे आया टॉप लीडर पे क्योंकि जो अच्छा काम होगा उसका श्रेय भी जब टॉप लीडर को मिलेगा इस तरह की सिस्टम रखोगे तो जहाँ भी कहीं गलती होगी उसका ब्लेम भी टॉप लीडर भी जाएगा और द उन्होंने कभी डेमोक्रेसी स्थापना करने की कोशिश नहीं की जूडी सिस्टम राइट टू रिकॉल और वो उसी गल-गल में दस गए देवी इंदिरा गांधी का एक्सपीरियंस है वो प्रूव करता है कि कितना भी नेक और मजबूत नेता क्यों न हो यदि वो डेमोक्रेटिक तरीके नहीं अपनाएगा राइट टू रिकॉल टू डेमोक्रेसी True democratic रास्ता यदि नहीं लेगा वो strong leader तो असफल रहेगा, देश को कमजोर बनाएगा, खुद भी बदनाम हो जाएगा और देश को ऊपर नहीं ला पाएगा। और यदि और इसमें आप समर्थकों को decide करना है, यदि आपने समर्थकों ने दबाव डाला कि ये right to recall होना चाहिए, jury system होनी चाहिए, तो आपका नेता है वो right to recall, jury system लाने का प्रयत्न करेगा नहीं आप जो भी बोलो ठीक है हम आपका कभी विरोध नहीं करेंगे हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये कानून पास करो ये कानून पास करो कभी आप अच्छे कानून पास करने की डिमांड नहीं रखेंगे तो जो लॉबिया उसपे सवार है जो मीडिया उसपे सवार है जो लॉबिया उसपे वो उसके पास एक के बाद एक गलत कानून पास करा� Right to recall jury system, MRCM वगैरह। यदि strong leader, dictatorial कानून लाता है कि हर जगह उसके आदमी appointment करेंगे, वो appointment करेगा, तो वो दलदल में धक्का सा जाएगा और अंत में देश है वो पूरा multinational company और missionaries के हाथ में आ जाएगा, जैसे South Korea का वो। तो एक बार दो experience आप Google करिए, Devi Nirmala और दूसरा Park Chung Hee। तो उससे आपको idea आ जाएगा। आपकी strong leader with no democracy। वो एक बहुत ही घातक तरसत है। डेमोक्रेसी आएगी तो अपने आप स्ट्रांग लीडर आएगा। जितने भी आप डेमोक्रेसी देख लीजिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी ने थॉमस जेफरसन, जॉर्ड वॉशिंगटन जैसे सैकड़ो स्ट्रांग लीडर पैदा किए। जब जब जरूरत आई तब उन्होंने सुपर स्ट्रांग लीडर पैदा किए, जैसे ज स्ट्रांग लीडर से ज्यादा इंटरेक्टिंग स्ट्रांग लीडर विथ नो डेमोक्रेसी उससे ज्यादा इंटरेक्टिंग साबित होता है। तो अंत में फिर से आपको इस पर सोचूंगा पार्ट चंकी इस पे आपको बोल कीजिए आपको काफी सारी इनफॉरमेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।